चिंता सारो यस्पादा रुचरे नीयानाचारा प्रणमा मुकु यदनुग्रहत जन्दुखाशिको भवे समहम सर्वे श्रीमद्लंदन अतिरा ज्ञानं जनकलाशय चक्षुन्मील तस्म श्री गुर्देशम नमादेलायन लक्ष्मीसहस्रलीलाये देल देल देल कल आवर्तन किया था जिससे पहले जा निन्यानवे कारिका तक शायद हुआ है ना जिसमें भगवत सेवा के लिए स्नान वस्त्र धारण वहां से लौटते हुए घर आना उसका प्रताप उसके बाद ऊर्जकुंड और शंखचक्रादि मुद्रा धारण करना चरणामृत का पान करना और लेप करना तुलसी की कंठी धारण करना Experiencing technical difficulties. This conference, has been you This conference has been reconnected. You may not hear everyone on the call. You will be prompted when the conference is reconnected. It's another shake. Experiencing technical difficulties. This conference has been reconnected. You may not hear everyone on the call. You will be prompted when the conference is reconnected. due to some technical difficulty this conference has been, been reconnected you may not hear everyone on the call you will be prompted when the conference is reconnected paricharya aresh karya parivar janai sah sabse pehle apne parivar jano ke sath prabhu ki paricharya karni chahiye इस विषय में महाप्रभु ने कई स्थानों पर मार्गदर्शन किया है जैसे साधन प्रकरण में आप आज्ञा करते हैं कि अनुकूल कलश राजव विष्णु कार्याणित का रही हो अगर परिवारजन प्रभुसेवा में अनुकूल हो तो उनको प्रभु सेवा में प्रवृत्त कराना चाहिए उदासी ने स्वयं को दिया अगर भगवत सेवा में वो उदासीन हो तब उनको प्रेरित नहीं करना चाहिए पर हमें स्वयं ही प्रभु सेवा करनी चाहिए ये उसके लिए खास कहा जा रहा है कि जो आत्मनिवेदित है और जिसके माथे प्रभु विराज रहे तो जब वो स्वयं आत्मनिवेदित है तो अपने आग्रह से अपने आप से धर्म समझकर कर प्रभु को अपना मानकर भक्तिभाव से वो प्रभु की सेवा कर रहा है और उसके निवेदन में उसका परिकर भी प्रभु को समर्पित हुआ है तब अगर जो जो भी जड़ चेतन पदार्थ उसने ब्रह्म संबंध के वक्त प्रभु को निवेदित किए हैं उनका विको प्रभु की सेवा में भी हो तो उनकी भी क्रितस्थ क्रितस्थ आत्मनिवेदन की भी पूर्णता होती है और तो प्रभु भी प्रसन्न होते हैं कि इसने जिनका निवेदन किया है वो मेरे सन्मुख मेरी सेवा में उनका विनियोग हो रहा है पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैंने निवेदन किया है और प्रभु सेवा में जाने पर जिनका निवेदन हुआ है वो प्रभु सेवा में नहीं प्रवृत्त होंगे तो प्रभु नाराज हो जाएंगे निवेदित तो कर दिया सेवा में क्यों नहीं आते हैं? लाओ उनको वो डरा धमका कर कर भी किसी भी तरह अगर वो अपने परिवारजन जो स्वयं उत्साहित नहीं है उनको भगवत सेवा में लाते हैं जबरदस्ती से तब तो फिर वो एक तरह का अनादर हो जाता है और भक्ति की जो गरिमा है वो भी खंडित होती है हम ऐसा समझते हैं कि हमने जिनका निवेदन किया है उनको सेवा में हमारी शक्ति का परिचय देते हुए अधिकार के रूप पर हमने उनको सेवा में जोड़ दिया पर सेवा भक्ति है वो अगर केवल कर्म होता तब तो ठीक है क्योंकि संकल्प तुमने किया है जिन जिनका नाम लिया उनको तुमने उस कर्म में जोड़ दिया कर्म की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है वैसे कर्म में भी ऐसा नहीं है अश्रद्धा पूर्वक अनादर पूर्वक पूर्वक अगर किया जाता है तो उसके फल उससे प्राप्त नहीं होता है विपरीत फल भी कभी होता है पर हम ऐसा मान लें कि भक्ति के बजाय कर्म है वो जो लिखा है उतना कर देने पर संपन्न हो जाता है ऐसा उसका स्वभाव है तो भक्ति है वो भावना के ऊपर ज्यादा जोर देती जिसका मन नहीं है प्रभु के प्रति आदर प्रेम नहीं है उसको कई बार चिल्ला चिल्लाकर बुलाने पर डरा धमका किसी बड़े लोगों के सामने उसको लज्जित करते हुए उसे भगवत में अगर जोड़ा जाता है तो हमारा अहंकार तो संतुष्ट हो जाता है पर प्रभु अप्रसन्न रहते हैं क्योंकि प्रभु हमारे हम प्रभु के स्थान पर हो और हमारे सामने कोई नहीं आना चाहता हो उसको खींच पकड़कर अगर कोई लाता हो तो हमें कैसा अनुभव होगा हम मन में ये सोचते होंगे कि रहने दो तो उसको नहीं आना तो कितों जबरदस्ती करते वो बेमन से मेरे सामने आए उसके बजाय तो ना आए वो अच्छा है पर ऐसा ही क्रम अगर लगातार बना रहे तब हम वहां आना छोड़ दे वहां से तो बन जाए तो ऐसे जगह क्यों जाना चाहिए कि जहा एक व्यक्ति प्रेम रखता है दूसरे लोग नहीं रखते हैं तो वहां जाने की क्या जा आवश्यकता है इसी तरह प्रभु सेवा में भी उनको ही सम्मिलित करना चाहिए जो अंदर से उत्साहित हो आग्रही हों प्रेम श्रद्धा वाले होंगे तो महात्मे को समझने वाले होंगे अपना कर्तव्य समझते हों तो यहां इन सब चीजों को ध्यान में लेना चाहिए कि परिवार परिवारजन जन सह हरे परिचर्या कार्य परिवार जनों के साथ हरे की परिचर्या करनी चाहिए ये जो कहा जा रहा है उसमें इन सब चीजों को ध्यान में लेना चाहिए दत्वा हरिपदम पदभ्याम स्तुत्वा द्वार प्रणम्य च हरिपदम यानी प्रभु जहां विराजते हो वहां पदभ्याम गत्वा अपने पाओ से चलकर जाना चाहिए ये इसलिए कहा जा रहा है वैसे हम पाओ से चलते हैं क्यों कहा जा रहा है कि एक तो पांव से खुले पांव से जाना चाहिए जिसे आगे ये कहा ना कि जलाशय में स्नान करके घर जाते हो तब पादुका विर्ग्रहे यानम पांव में जूती चप्पल पहनकर जाना चाहिए जिससे कि रास्ते में कोई अपवित्र पदार्थ हो उसका स्पर्श पांव को न हो जाए और जब प्रभु के सम्मुख हम जाए उस समय पांव में कुछ भी पहना हुआ नहीं होना चाहिए इन दिनों में ऐसा देखा जाता है कि लोग घर में तो जूते चप्पल निसंकोच पहनते हैं पर ठाकुर जी के सन्मुख भी पाँव में चप्पल ना पहनते हो तो ना सही पर मुझे वो जो ऐसा कुछ पहनते हैं ठंड के दिनों में ऐसा तो वो हमारा हिंदू धर्म में ये कहीं भी मान्य नहीं है उसके पुष्टिबार की बात अलग है तो हिंदू धर्म में, में ये कहीं भी मान्य नहीं है कि अपने आराध्य देव के सन्मुख कुछ भी माँ में पहनकर जाना क्या समस्या हूँ आया न समझना इसलिए ये एक बात है दूसरा ये है कि कभी हमारा घर ऐसा हो जिसे छोटे घर होते हैं साधारण मनुष्य के उसमें तो ऐसा अवसर नहीं आता है कि हम घर इतना विशाल हो कि एक स्थान में हमारा रहना हो दूसरे स्थान में कहीं पर को का बिरादने का स्थान तो कभी राजस्थान के जो राज परिवार हैं, जिनमें से उनकी कुछ पीढ़िया कुश्ती की वैष्णव हुई थी आज भी है उनके यहाँ अगर हम देखें, तो उनका बड़ा परिसर होता है किले का उसमें कहीं पर खुद का रहने का होता है दरबार होता है और किले के किसी और कोने में ठाकुर जी का विराजमे का स्थान होता है तो ऐसे में ये सहज हो जाता है कि इतने दूर जाना है तो हम घोड़े पर या रथ या बैलगाड़ी में सवार होकर वहां जाएं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए पांवों से चलकर ही जाना चाहिए इसीलिए अपने यहां ऐसा भी है जो लोग ये तो अपने घर की सेवा का प्रकार है तो जहां देवालय का प्रकार है वहां भी दिवालय के परिसर में हमें किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसी परंपरा है यानी उसमें हमें जहां से भी देवालय का परिसर शुरू होता हो वहां से अपने वाहन से उतर जाना चाहिए कई लोग ऐसे श्रद्धालु होते हैं तो अपने घर से ही वो देवालय तक गांव से जाते हैं पैदल चलकर अब रोज का अगर क्रम हो जाता है तो वो संभव नहीं रहता हो तो कभी कभी जो लोग जाते हैं जैसे यहां पावागढ़ माताजी के दर्शन के लिए हम देखते हैं तो अपने गांव से पैदल चलते हुए माताजी का रथ लेकर और वो जाते हैं अभी तैसवी नवरात्रि के ही समय हमने देखा है ऐसे कई लोग डाकोर जाते हैं रसौराय जी के दर्शन को द्वारकाधीश जाते हैं दर्शन को वहाँ उत्तराखंड में बद्रकनाथ आदि जो ठहरू जी का स्थान है वहाँ भी जाते हैं हरिद्वार ऋषिक चलते हुए जाते हैं द्वारका जाते हैं जहाँ से द्वारकाधीश के मंदिर की ज्यादा दीक्षाई देनी शुरू हो जाती है वहां से वो वाहन से उतर जाते हैं और पैदल चलते हुए जाते हैं ये श्रद्धा है अपनी परम्परा है अपने आराध्य देव के प्रति एक आदर का प्रकट करने का एक तरीका है तो ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि हरि पदम पद्याम रख्वा पांव से पैदल चलकर हमें जाना चाहिए वो भी खुले पांव से जाना चाहिए स्तुत्वा और जाकर प्रभु के मंदिर के द्वार खोलने से पहले स्तुति करनी चाहिए उसके बाद प्रभु के मंदिर के द्वारों को प्रणाम करना चाहिए तो उसके बाद उसमें प्रवेश करना इसमें कई तरह के भाव प्रभु के विराजन के स्थान के विषय में सोचे गए जैसे प्रभु नंदराय जी सुधा जी के घर में विराजते हैं भक्तों के घर में विराजते हैं गुंज में इसी तरह प्रभु का जो स्वरूप शास्त्र में दिखलाया गया है उसमें प्रभु का विराजने का स्थान अक्षर ब्रह्म कहा गया वैकुंठ सिदान मुक्तावली में सर्व त्याग एकम तत्मा विलक्षणम ऐसा रहा है वो अक्षर है वो द्वीरूप होता है एक जगत रूप होता है और एक उससे विलक्षण ज्ञानियों के द्वारा उपास्य और भगवान के विराजने का स्थान वैकुंठ लीला स्थान तो प्रभु जहाँ विराजते हैं वहाँ प्रभु का धाम है ब्रजादीप जहाँ विराजते हैं वहाँ ब्रज है वहां आनंद भवन है वहाँ भक्तों का घर है तो उस दृष्टि से जब हम प्रभु विराजते हैं वहां जाए तब उस स्थान की भी अलौकिकता का स्मरण हमें होना चाहिए इसी तरह उसके प्रति आदर का विभाव होना चाहिए इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे हाथों में प्रभु सेवा संबंधी कुछ पदार्थ हों दोनों हाथ उसमें रुके हुए हों तो प्रमादवश दरवजे को हम पाँव से खोल देते हैं पर ऐसा नहीं होना चाहिए ये महान अपराध है क्योंकि प्रभु का जो स्थान है वो अलौकिक है और उसके इनसे जुड़े हुए जो भी कुछ पदार्थ हैं उसकी अलौकिकता होती है तो ऐसा हमारे नहीं होना चाहिए एक बात ध्यान बने तो दत्वा हरिपदम पदभ्याम स्तुवा द्वार प्रणम्य च प्रवेश उसके बाद प्रवेश करना चाहिए अब मार्जन लेपई ही पात्राणाम शोधनम चरे प्रवेश होने के बाद मार्जन यानी पानी छिड़कना उसे भी मार्जन कहते हैं और मिट्टी आदि से उसको लाओ उसे भी मार्जन कहते हैं और लेप यानी जो जैसा पदार्थ हो इस तरह से उसको उसके ऊपर मिट्टी को चुपड़ना जो पात्र हो उनको शुद्ध करना चाहिए क्योंकि मुख्य जो सेवा का प्रकार है उसमें दो तो प्रकार होते हैं एक तो स्वरूप संबंधी स्वरूप संबंधी प्रकार में ठाकुर को जगाना बिरा जाना स्नान वस्त्र अलंकरण ओढ़ाना ये स्वरूप संबंधी मुख्य क्रिया और दूसरी जो क्रिया है वो नित्य की सेवा में रसोई संबंधी भोग पदार्थों को तैयार करना ये होती है तो सबसे पहले आवश्यकता ये होती है कि हम प्रभु की रसोई के भोग के इन सब पात्रों को हम स्वच्छ करके और तैयार कर इसमें मार्जन और लेप का स्त्री कहा है कि अगर मिट्टी के पदार्थों का अगर उपयोग करते हो तो उनके ऊपर लेप किया जाता है और धातु के पदार्थ हो पात्र हो तो उनको मार्जन करना यानी मांजना। तो जो जैसे हो प्रभु सेवा के लिए आगे की उन्हें तैयार करने के लिए उनको मांझ कर धोकर पूरे कर स्वच्छ करने चाहिए इतना सब हो जाने के बाद अब प्रभु के जगाने की जो प्रक्रिया उसके बारे में आज्ञा करते हैं समृद्धि सर्वसंभारम प्रातराशादि पूर्वकम प्रातराशा, प्रातराशा यानी मंगल भोग आदि जो सेवा का क्रम होता है उसमें जो जो भी भोग हमें प्रभु को धरने हैं उनका विचार करते हुए सर्वसंहारण समृत जो भी चीज वस्तु सामग्री है भोग की हो चाहे फूल की माला हो उस दिन के धराने के वस्त्र श्रृंगार हो इन सब चीजों को हमें प्रभु के जागने से पहले संभव हो हमें तैयार कर लेनी चाहिए जिससे कि ठाकुर जी के जागने के बाद चीज को तैयारी करने में हमारा समय न जाए ठाकुर जी ऐसे ही विराजे रहें तो जितना हो सके वो हमें पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए उसके तो बाद होता क्या है ठाकुर जी जब तोड़ते हैं उस समय रात्रि के अनवसर में झारी जी भोग के बंटा बीया के बंटा अभी इन दिनों में गुलाबदानी और मिट्टी के कुंजा और ठाकुर जी सैया के पास चौपड़ इत्यादि ये सब पदार्थ होते हैं प्रसादी तो माला का रंग का भी होता है तो इन सब चीजों को ठाकुर जी को जगाने से पहले वहां से बड़े कर लेने चाहिए उनको स्वच्छ करके और आगे की सेवा के लिए तैयार कर लेना चाहिए मंदिर को भी अच्छी तरह स्वच्छ करना चाहिए जो वस्त्र आदि धराने हों सिंहासन पे उनको सजाकर कर धरना चाहिए साज आदि अगर बदलने के हों तो उनको भी बदल लेना चाहिए ये सब जगने से पहले क्रम हो जाए ऐसा अपेक्षित रहता है इतना होने के बाद प्रबुद्ध श्रीहरिम प्रेमणा मुख शुद्धन का दिख प्रेम से श्री श्रीहरि को जगाना चाहिए जैसे श्री यशोदा जी जगाते हैं गोप सखा जगाते हैं लंदराई जी जगाते हैं ऐसे जो लीला कालीन हस्तों का स्मरण करते हुए हमारे यहां उनके द्वारा से प्रभु विराज रहे हैं तो प्रभु को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसके हाथ पड़ गया तो हम जगाएं तब भी प्रभु को ऐसी प्रतीति हो कि यशोदा जी मुझे जगा रहे ऐसी नाजुकता से प्रेम से प्रभु को जगाना चाहिए और जगाने के बाद प्रभु के मुख वस्त करने चाहिए जिसे हम जगने के बाद मुंह धोते हैं खुल्ला करते हैं कुछ तरह से अब कुछ इसमें और अलंकृत ठाकुर जी तोड़ते हो उसके कारण मस्त के श्रृंगार और ये सब अस्तव्यस्त हो गए हैं। जब ये पुष्तकाल में टोपी धरते हैं टोपी फोड़ने के कारण थोड़ी अपनी स्थान से फिसक जाती है तो उन सब चीजों को एक कारण ठाकुर जी का अगर लालन विराजते हो तो वो दब जाता है तो वहां के कारण फूल और सब बड़े हो जाते हैं तो जगने के बाद ठाकुर जी को बिराजा कर जो भी अस्तव्यस्त हो गए हों उन श्रिंगार को व्यवस्थित करना चाहिए और तथा सिंहासन समुपवेश इसके बाद सिंहासन के ऊपर प्रभु को पधराने चाहिए यहाँ तक ठाकुर जी को जगाने का क्रम दिया उसके बाद इसमें जो ये कहा है कि मुख्य शुद्ध शुकादि भी ठाकुर जी को खुला करवाना आसमन कराना मुखवस्त्र करना ये प्रचलित सेवा में अभी ये क्रम नहीं है बाल भाव की विशेष रूप से सेवा होने के कारण अगर बच्चे को जगाने के साथ ही उसका मूड धोए तो वो और ज्यादा विकराल स्वरूप ले लेता है उसके बजाय आधी सुस्ती में ही उसको खाना पीना खिला दें तो बच्चा ज्यादा अच्छी तरह से फ्रेश हो जाता है हमको तो बड़े हो जाने के कारण लोगों के भय से कि क्या सोचेंगे कैसा मुँह लेके घूम रहा है सुबह सुबह इतनी शरम शर्म से भी हम धो लेते हैं पर इच्छा तो नहीं होती है धोने की पर लोगों को दिखाने के लिए हमें मुंह धो लेना पड़ता है पर तो उठने के साथ आधा पौना घंटा सुस्ती में पड़े रहें ऐसे ही घूमते रहें तो अच्छा लगता है नहीं लगता इच्छा तो ऐसी होती आप लोग थोड़े ज्यादा सब भी हो तो पता नहीं है सबकी इच्छा ऐसी होगी वरना वो मिलिट्री जैसा लगता है घुटने के साथ मुंह धो लो खुला कर, कर लो पाल पी करके कंगी फिरा लो आदर्श जीवन जीने की इच्छा तो नहीं होती तो प्रभु को भी इसी तरह अपने यहाँ ये क्रम नहीं रखा गया है के जगाने के साथ प्रभु ऐसा तो जैसे जहाँ राज सेवा का प्रकार है वहां ये देखा जाता कि वहां प्रथम ऐसा सब होता है आज हम वस्त्र होते हैं और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार भी हम जैसे यहाँ बड़े कर कर कोढ़ाते हैं इस तरह से वहां वस्त्र श्रृंगार बड़े नहीं होते है। केवल फूल की माला एक प्रतीक के रूप में बड़ी हो जाती है और सब वस्त्र श्रृंगार ही रहते हैं मर्यादा मार्ग जहाँ दिवालय का प्रकार है वहां पर ऐसा देखा जाता है वो सब सेवा प्रभु के अंतरंग परिकर की है ऐसा मानकर किया जाता है और जब प्रभु जागते हैं उस समय जगने के साथ वस्त्र श्रृंगार के साथ ही वो मंगला के दर्शन होते हैं अभी अगर बेटंकोदा कोई आने वाला हो तो वो क्रम देख सकोगे वहाँ वहाँ द्वार में प्रवेश सबके सन्मुख में ही होता है तो खुलने के साथ ही ठाकुर जी के दर्शन वहां सबको होते हैं वस्त्र श्रृंगार के साथ और सन्मुख में यही ठाकुर जी के बगल में जो शैया होती है वो बड़ी होती है शैन के समय जो चौपड़ और ये सब खिछाए जाते हैं वो बड़े होते हैं ठाकुर जी के दर्शन हो जाने के बाद पीछे ठाकुर जी को तो, दंत धावन उल्ला स्नान आदि वो सब वस्तु श्रृंगार सब खड़ लें उसके बाद भू जाते हैं हमारे यहाँ बाल भाव की सेवा का प्राधान्य होने के कारण पहले मंगलभोग ठाकुर जी आरोपते हैं उसके बाद स्नान बैठक जी आदि में भी श्री महाप्रभु जी की सेवा का क्रम होता है तो वहां यही होता है कि पहले क्योंकि तो जो भी शास्त्रीय कर्तव्य हैं उसके अनुसार श्री महाप्रभु जी का आचार्य स्वरूप है और श्री महाप्रभु पहले स्नान आदि करते हैं संध्या आदि हो जाने के बाद मंगल हैं। तो ये बात हुई अब आगे मंगल मंगलभोग और आरती और स्नान का प्रकार क्या वो है वो समझाते हैं कि अय्यंगवीन पक्वान नई ही तांबुलजलई यजेत तथो नीराजनम कार्य मंगलम विद वाक्य कई भी ताजा नवोनीत मक्खन पकवान आदि मंगल भोग में करने चाहिए ये सब यथाशक्ति समझना चाहिए जो परंपरा से होता आया है उसका यहाँ उल्लेख कर दिया गया है फिर जिस व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य हो उस तरह से उसे करना चाहिए भोग ठाकुर जी आरोप लें उसके बाद तांबूल यानी पान के बीड़ा वो ठाकुर जी आरोपते हैं और जो सुंदर शीतल मधुर ताजा जल हो वो ठाकुर जी को झारी जी में भरा जाता है इस तरह से मंगल भोग करने के बाद आशमन मुखल स्वर हो बीड़ा आरोप लें प्रभु उसके बाद प्रभु की आरती होती है मंगल आरती कही जाती है तत्व नीरा मंगलम मंगल गीतवाद्यीर्तनादि करते हुए नीराजन यानी आरती आरती करनी चाहिए मंगलारती हो जाने के बाद आगे का क्रम स्नानम अभ्यंगोन्मर्दन स्ना गृहस्नान विधानसुवा स्नाते कुया संप्रोनाशुक अभ्यंग यानी पहले तेल लगाना उसके बाद आंवड़ा तेल श्रियंग को में से चिकनाई हटाना उसके बाद केसर मिला हुआ चंदन हो या ग्रास मिला हुआ चंदन हो उससे सुगंधित करना वो तो कि श्रियंग हो उसके बाद जल से स्नान कराना ये अभ्यंग का प्रकार है और ये अभ्यंग है वो ग्रह स्नान विधानतः आगे जो कहा घर में स्नान करने की जो विधि है उस शास्त्रीय विधि के अनुसार घर में प्रभु को जो स्नान होते हैं वो कराना चाहिए यानी बाहर अगर हम स्नान करने जाते हैं तो जल को गरम करना संभव भी नहीं होता इसलिए कुए के ऊपर या किसी सरोवर नदी में हम स्नान करते हो तो वहां जो प्राकृतिक जल उपलब्ध होता है उसी से हम स्नान कर लेते हैं पर अगर हम घर में स्नान करें तब ये नियम है कि उस जल की शुद्धि के लिए उसे अग्नि का स्पर्श कराना चाहिए इसलिए भले ही बहुत कर्मी हो तब भी थोड़ा जल अग्नि को छुआ कर और उसके बाद उससे स्नान करें ऐसी परिपाटी स्नान विधान कहा गया और स्नान कराते समय कलिंद, कलिंद श्री यमुना जी की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि तो भगवान में हैं यमुना जी विराजती थी और प्रभु विराजते थे तो यमुना जल से स्नान करते थे तो हमारे घर में भी प्रभु यमुना जल उपलब्ध हो तो अच्छी बात है सही हो तो जो जल से स्नान कराए उस समय यमुना जी का स्वास्थ्य हमें करना चाहिए स्नान स्थितिपूर्वक स्नान हो जाने के बाद प्रभु के श्री को कोमल वस्त्र से पहुंचना चाहिए कहीं भी जल न रह जाए ऐसी सावधानी के साथ कई बार गर्मी के दिनों में लोग ऐसा करते हैं हमको भी अच्छा लगता है नहाने के बाद हम पूरा शरीर नहीं पहुंचते हैं गीला रहने देते हैं जिससे कि थोड़ी ठंडक है पर ठाकुर जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए आगे का प्रकार जिसमें श्रृंगार धराना वीला धराना प्रभु को आज से दिखाना और ऋतु और काल के अनुसार सजावट और भोग के पहले धूप दीप आरती आदि के समय करना और जो भक्त हो उनको प्रभु के सन्मुख करना पारिवारिक भक्त हो ंगारम रंजितईर वस्त्र चित्रै आभरणी मायूर मुकुट रम्य ही वेणुवेत्र सुमाल इसके बाद रंगे हुए वस्त्र रंजितई ही वस्त्र ही यानी रंग बिरंगी वस्त्र अब जैसे अभी उस काल है तो गहरे रंग के वस्त्र ठाकुर जी नहीं जाते हल्के रंग के वस्त्र धरते हैं इससे कि ठंडक रहे और जब शीतकाल और बड़े उत्सव हों तब ऐसे गहरे रंग के वस्त्र चमकीले चटकदार भड़कीले ऐसे रंग के वस्त्र धरते हैं इसी तरह जो आवरण होते हैं उसमें भी ये विवेक रखा जाता है कि रत्न रत्नजटित सोने के और ऐसे आवरण इन दिनों में नहीं धरते मोती के सीप के या चंदन के ऐसे आवरण करते हैं अन्य दिनों में सभी तरह के आवरण ठाकुर जी अंगीकार है, करते हैं तो जैसे प्रभु को सुखद लगे उस तरह से वस्त्र और आवरण प्रभु को धराना चाहिए इस विषय में हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है जैसे हम ठाकुर जी के श्रिंगार करने बैठे होते हैं तो और हमारे पास अगर श्रृंगार आदि अधिक हो तो ऐसा मन होता है कि एक माला और धरा दो माला और धराओ ऐसा पर उस विषय में परिपाटी यह है कि जैसे उष्ण काल है तो हर स्वरूप के विचार से वो एक परंपरा है कि प्रभु की नाभी तक या प्रभु के वक्षस्थल तक ही माला धरता है। माला तीन माला बस उससे अधिक नहीं तो उसे हल्के श्रृंगार इस नाम से परंपरा में रीत में कहा जाता है रीत में लिखा हुआ यह होता है कि हल्के श्रृंगार धरा हल्के श्रृंगार का मतलब होता है कम श्रृंगार धरा तो भारी श्रृंगार धराना यानी बड़े उत्सवों, उस दिन अधिक श्रृंगार धराना उसके भारी कहा जाता है कुछ श्रृंगार ऐसे होते हैं कि जिसमें दो जोड़ी के श्रृंगार होते हैं ऐसा लिखा होता है इस तरह से जो परंपरा में इन सब चीजों को लिखा गया है जो प्रभु के सुख के विचार से बड़ों ने ये परंपरा स्थिर की उसमें हमें अपने दुराग्रह को नहीं रखना चाहिए और तो इस परंपरा का आदर करना चाहिए तो रंगे हुए वस्त्र ऐसी तरह से जो आवरण है वो भी चित्र विचित्र प्रकार के मोर मुकुट सुंदर फूल की माला वेणुजी वेत्र यानी छड़ी ये सब प्रभु को धराना चाहिए इसी तरह वितान प्रसर ही ही ही प्रतिसारेर नवैर नवै ही नए नए वितान वितान यानी जो ऊपर कपड़ा बांधा जाता है छज्जे के रूप में चंदोवा ऐसे नवीन नवीन चंदोवा पिछवाई सिंहासन खंड पाठ जो वस्त्र ये सब नवीन नवीन प्रभु को डहराने चाहिए इसी तरह जलक्रीड़ोपस्करे जल क्रीड़ा की वस्तुएं तो उस पुस्तकाल में ठाकुर जी के सन्मुख यमुना जी का फाल आता है उसमें जलचर होते हैं फूल भी हम उसमें पधराते हैं नाव छोटी सी पधराते हैं ये सब जल क्रीड़ा के खिलौने इसी तरह पल्ला में बिराजते हैं उस समय जुन रखनी पपैया ऐसे सब जो खिलौना आते हैं वो परंपरागत उनको रखना चाहिए इन दिनों में आधुनिक प्लास्टिक के और चाइनीज खिलौने भी लोग ठाकुर के सम्मे हैं पर उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो जो परंपरागत है उनको भी रखना चाहिए आग्रहपूर्वक और नवीन को भी जलक्रीड़ो पर कैश्चर तांबुल आमोद दर्पण ही ठाकुर जी के अनुदुल यानी बीड़ा वो भी धरने चाहिए और धरने के साथ ठाकुर जी को दर्पण भी दिखाना चाहिए जैसे हमको सजने के बाद देखने की इच्छा होती है कि हम कैसे लगते हैं इसी तरह प्रभु को भी हम दर्पण दिखाते हैं व्यजन ही जल जंग आ रही ही। देश काल अनुसारे भी जो देश यानी स्थान और जो काल समय उसके अनुसार जो भी हमें उपलब्ध हो उनको हमें प्रभु को समर्पित करना चाहिए और इस तरह से प्रभु को अलंकृत करके स्नान श्रृंगार आदि सब कराने के बाद स्वीयान भक्तान प्रदर्शय जो स्वीय भक्त हो यानी जो पारिवारिक परिवार में जो भक्तजन हो उनको प्रभु को दर्शन कराने चाहिए दर्शन कराने की कोई विधि नहीं है आज्ञा नहीं है पर प्रभु के तन्मुख अगर हमें किसी को बुलाना है तो कौन से अवसर पर बुलाना चाहिए वो अवसर का यहां बोध कराया जा रहा है जैसे ठाकुर जी की ठाकुर जी जगे उस समय अगर हम लोगों को ये कहें कि आओ जगह ठाकुर जी धन्यवत कर जाओ उस समय कोई खुद भी सुस्ती में हो आ रहा है यहाँ अभी आता हूं दो मिनट रुको अब ठाकुर जी खुद ही जगकर मंगलभोग आरोपने के लिए उतावले हो रहे हैं उस समय हम किसी को बुलाएं और ठाकुर जी को विलंब और अधिक कराएं वो सही नहीं है उसके बजाय जब ठाकुर जी तो प्रसन्नता से मंगल भोग आरोप लिए हैं श्रृंगार हो गए हैं माला धरली है आरती देखती है और फुर्सत से प्रभु अब विराज रहे हैं ऐसे अवसर पर हमें परिवार में कोई हो तो उसे कहना चाहिए ये आज्ञा नहीं है पर प्रभु के सम्मुख परिवारजनों को अगर लाना है जो सेवा में नहीं है तो कौन से समय लाना चाहिए उसका विवेक यहाँ दिखाया गया है। दौरिय त्रिकेण तस्पदीपा दिन आर कम और नाचते गाते हुए बजाते हुए धूप दीपादी से प्रभु की आरती करनी चाहिए ये धूप दीप है वो इस समय जो विस्तृत सेवा का प्रकार है उसमें ये होता है कि ठाकुर जी के श्रृंगार होने के बाद ठाकुर जी को ग्वाल भोगता है गोपी वल्लभ भोगते हैं जहां बाल भाव की सेवा का प्रकार है वहां प्रभु नित्य फलना झूलते हैं फलना झूलने के बाद पीछे प्रभु को राजभोग आता है भोग मंदिर में पसारते हैं उस समय दूध द्वीप होता है तो ये श्री जी ने जो क्रम कहा है वो उसके बीच में इतना सेवा का क्रम है वो समझ लेना चाहिए क्योंकि अभी जो मैंने ये कहा कि वो गोपीवल्लभ भोग आते हैं वो गोपीवल्लभ भोग श्री गोपीनाथ जी के विवाह के अवसर पर ही आरंभ हुआ उससे पहले गोपीवल्लभ भोग का क्रम नहीं था तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उस अनुसार ये करना चाहिए फिर वो जो भोग का और ये सेवा का क्रम है उसके पीछे की जो भावना है वो ये है कि जैसे ठाकुर जी गो कुटुम्ब में आप पधारे तो गायों के साथ प्रभु का पूरा दिनचर्या बंधी हुई जैसे घंटानाद होते हैं तो भी ठाकुर जी की गाय ठाकुर जी के दर्शन करने की उतावली होती है और उसके कारण उन, उनके गले में बंधी हुई घंटिया बचती हैं ठाकुर जी उसके स्वर को सुनकर जगते हैं तो घंटानाद उस दृष्टिकोण से किया जाता है मर्यादा तो मार्ग में घंटानाद पहले से ही है पर वहां की विधि अलग है उसकी भावना अलग है कुष्टि मार्ग में भी घंटानाद है शंखनाद है पर अब की उसके विषय की भावना अपनी है पहले ठाकुर जी घर में यशोदा जी उनको तैयार कर देते हैं तब भी ठाकुर जी को गायों के पास जाने की उतार रहती है गाय भी ये चाहती है कि ठाकुर जी के दर्शन हो तो जब ग्वाल भोग आता है वो गायों को जब दो जाती है क्योंकि तो दोहने के बाद गायों को चरने के लिए ले जाना इसलिए गायों को जब दोहा जाता है, उसमें वो फेन निकलते हैं झाक बन जाते हैं वो फेन है वो ग्वाल भोग के रूप में ठाकुर जी गौशाला में जाकर आरोपते हैं ये उसके पीछे भी भावना है जो गहिया कहा जाता है उसके बाद ठाकुर जी को भोजन कराकर यशोदा जी गोचारण के लिए भेजते हैं इसलिए ततो तथो नाविध शुद्ध चतुर्विध सुभोजन संभृतम स्वर्णपात्रु हरेरग्रे निवेद उसके बाद नाना नाविध अनेक प्रकार के शुद्ध पवित्र चारों तरह के भोजन तो चाटने वाले खाने वाले पीने वाले ऐसे सब चूसने वाले तुल्येह्य तो पेय और खाद्य ऐसे चतुर्विद भोजन प्रकार कहे जाते हैं जैसे हम जो मिश्री होती है वो चूसने की वस्तु इन दिनों में आम आते हैं वो आम खाए भी जा सकते हैं पिए भी जा सकते हैं चूसे भी जा सकते हैं चाटे नहीं जाते हैं। तो <laughs> आम में वो सुविधा है कि अगर पूरे आम को ऊपर से छेद करके और हम दबा कर लें क्या समस्या हुई तो एक तो उस आम को अगर हम चूसते हैं तो वो चोस से हो जाता है उसको सवार कर हम सूप करके और चम्मच से खाएं तो वो खाद्य हो जाता है उसका रस निकाल कर पी भी सकते हैं तो इस तरह से जो भी जिस तरह के पक्वान हो भोजन के पदार्थ हो उनको सिद्ध करना चाहिए और उन पदार्थ जो भी भोग भो की सामग्री हो उनको उत्तम धातु के पात्रों में सजा कर प्रभु के आगे निवेदित करने चाहिए प्रभु को आरोग्य के लिए उसके बाद तुलसीम शंख तो ये ना दायत से निधाय चाहके ऊपर शंख में जल करके शंख में तुलसी पत्र बघरा कर उस जल को जो भोग होता है उसके ऊपर छिड़कना चाहिए उस समय गायत्री मंत्र बोलना चाहिए इस विषय में परंपरा में इन दिनों में परिवर्तन हो गया है श्री गोपीनाथ जी दृष्टि से ये आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को नंदराई जी भोजन कराते हो तो नंदराई जी जब भोजन करते हैं तब वो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आकोषण आदि करते हैं तो नंदराई जी आपोषण कर और उसके बाद ठाकुर जी को उसमें साथ में भोजन कराते हैं तो इस दृष्टि से गायत्री से प्रोक्षण जैसे आपोर्षण के समय किया जाता है वो प्रभु के विषय में भी करना चाहिए पर इन दिनों में पंचाक्षर बंत्र से करने की परंपरा रही इसे तुलसी शंखोदक ऐसे नाम से इन दिनों में जाना जाता है और ऐसा विज्ञप्ति करनी चाहिए एक तत्त समर्पितम देव भक्या में प्रतिग्रह हे देव मैंने इन भोग्य पदार्थों को भक्तिभाव से आपको समर्पित में कर रहा हूं उसे आप अंगीकार करें इसे हम कानी कहते हैं वो कानी का इन दिनों में रूप थोड़ा अलग है तो भावना तो यही है इस तरह राजभोगम समर्प्य एवं इस तरह से राजभोग प्रभु को समर्पित करें और बहिर्ोग्रा समाचार नंदराय जी अपने बालक को भोजन कराते हैं तो पहले गोगराथ निकालते थे उस भावना से पहले गोगराथ निकालकर और पीछे ठाकुर जी को राजभोग से धरने चाहिए ये श्री गोपीनाथ जी का काल में ऐसी परंपरा थी पर अब ये परंपरा देव भाव विशेष रूप से स्थापित करते हुए युवे समर्पित समर्पर्वम को आज सब कुछ समर्पण करके ही करना चाहिए इस आज्ञा का प्राधान्य मानते हुए पहले प्रभु को सब भोगाते हैं उसमें से सरने के बाद गोगरास निकाला जाता है वर्तमान परंपरा है। ततो शिष्टम जाप्यादि माध्या निकम देहा इस तरह से गोगराट देकर प्रभु को राजभोग में विज्ञप्ति करने के बाद जो भी प्रातः काल में करने के शास्त्रीय कर्म है या सांप्रदायिक जप पाठ इत्यादि हैं वो सब भोग के काल में करने चाहिए किसी तरह अगर मध्याह्न काल हो गया हो तो मध्याह्न काल इन संध्या आदि जो हैं वो भी उस समय कर ठीक है मुझे सस्ता इतना आज पर्याप्त है आज यहां रखते हैं